महाभारत सभा पर्व चतुर्दशोध्याय श्र कृष्ण की यज्ञ के लिए सम्मति श्री सर्वे सर्वगुण महाराज राजिदा विभारत श्री कृष्ण ने कहा महाराज आप में सभी सद्गुण विद्यमान हैं अथ आप यज्ञ करने के लिए योग्य हैं भारत आप सब कुछ जानते हैं तो भी आपके पूछने पर मैं इस विषय में कुछ निवेदन करता हूं छत्रित जमदग्ध नंदन परशुराम ने पूर्व काल में जब छत्रियों का संहार किया था उस समय लुक छिपकर जो छत्र शेष रह गए थे वे पूर्ववर्ती क्षत्रियों के अपेक्षा कोटि के हैं इस प्रकार उस समय संसार में नाम मात्र के क्षत्रि रह गए हैं कृतोयम कुल संकल्प क्षत्रिय वसुधाधिप निभि दततेह विदत भरत सभ पृथ्वी पते इन क्षत्रियों ने पूर्वजों के कथनानुसार सामूहिक रूप से यह नियम बना लिया है कि हम में से जो समस्त क्षत्रियों को जीत लेगा वही सम्राट होगा भर श्रेष्ठ यह बात आपको भी मालूम ही होगा ऐल से वंशस्य से प्रकृति या परचक्षते राजान श्रेणीबद्धाश्च तथा ने क्षत्रिया भुवि इस समय श्रेणीबद्ध सबके सब राजा तथा भूमंडल के दूसरे क्षत्रिय भी अपने को सम्राट पूर्वा तथा इक्ष्वाकु की संतान कहते हैं ऐलवंश्या तथे इक्वाको नृपा तानी चईकशतम वृद्धि कुला राजन पूर्वा तथा इक्वाक्य के वंश में जो नरेश आजकल हैं उनके एक सौ कुल विद्यमान है यह बात आप अच्छी तरह जान ले ये स्वयं भोजान गुण तो महान भजते महाराज बेस्तरम स चतुर्देश तमाम तथाताम लक्ष्मी सर्वक्षत्र उपास महाराज आज आजकल राजा यत के कु गुण की दृष्टि से भोज वंशियों का ही अधिक विस्तार हुआ है भोजवंशी बढ़कर चारों दिशाओं में फैल गए हैं तथा आज के सभी छत्री उन्हीं की धन संपत्ति का आश्रय ले रहे हैं इधान बिहि जरासंधो महीपति अभिभूय श्रिय तेजा कुला नाम अभिषेचित स्थितो मृन्द्राणसा क्रम्य सर्वश राजन अभी अभि भूपाल जरासंध समस्त क्षत्रिय कुलों की राजलक्ष्मी को लांघकर राजाओं द्वारा सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुआ है और वह अपने बल पराक्रम से सब पर आक्रमण करके समस्त राजाओं का सिरमोर हो रहा है सो वनिम मध्य महाम मिथो भेद अमन्यत प्रभुर परो राजा यस्म ले कभ जगत जरासंध मध्य भूमि का उपभोग करते हुए समस्त राजाओं में परस्पर फूट डालने की नीति को पसंद करता है इस समय वही सबसे प्रबल एवं उत्कृष्ट राजा है यह सारा जगत एकमात्र उसी के वंश में है साम्राज्य महाराज है। राजा जरासंधम प्राप्त हो ग्य किल राज महाराज वह अपने राजनीतिक युक्तियों से इस समय सम्राट बन बैठा है राजन कहते हैं प्रतापी राजा शिष्यपाल सब प्रकार से जरासंध का आश्रय लेकर ही उसका प्रधान सेनापति हो गया है तमेवट महाराज शिष्य समुपस्थित वक्र काुषाधिपति माया योधि महाबल युधिठ माया युद्ध करने वाला महाबली करुपराज दंत भी जरासंध के सामने शिष्य की भांति हाथ जोड़े खड़ा रहता है अपरौ च महावी महात्मा जरासंधम जरासन्धम महावीर्य तौ तो हंस डिबकाुभ विशाल का अन्न दो महापराक्रमी योधा सु प्रदित हंस और डिम्बक भी महाबली जरासंध की शरण ले चुके थे दंत वक्र कृष्ठ कर्भो मेघवाह मूर्धा दिव्यमणि बिभ्रन यमदूतमिदुह करुष देश का राजा दंतवक्र करभ और मेघवाहन ये सभी सिर पर दिव्य मणि में मुकुट धारण करते हुए भी जरासंध को अपने मस्तक की अद्भुत मणि मानते हैं अर्थात उनके चरणों में सिर झुकाते रहते हैं मुरम च नरक चाहो यवनाधिप अपतों राजा प्रतीच्या वरुण यथा भगदत् महाराज वृद्धस्थ पिता सखा सवाचा प्रणतस्तः कर्मणा च विशेषत स्नेहब्दस्त मन सा पितृवद्भक्तिमा महाराज जो मु देश का शासन करते हैं जिनके सेना अनंत है जो वरुण के समान पश्चिम दिशा के अधिपति कहे जाते हैं जिनके वृद्धावस्था हो चली है तथा जो आपके पिता के मित्र रहे हैं, वे यवनाधिपति राजा भगदत्त भी वाणी तथा क्रिया द्वारा भी जरासंध के सामने विशेष रूप से नतमस्तक रहते हैं फिर वे मन ही मन तुम्हारे स्नेह पास में बंधे हैं और जैसे पिता अपने पुत्र पर प्रेम रखता है वैसे ही उनका तुम्हारे ऊपर वात्सल्य भाव बना हुआ है प्रत्येम दक्षिणम चाहत तम पृथिव्या प्रति भुनृ मातुलत सूर पुराजित सते सती सन्तति स्नेहत शत्रुसूदन जो भारत भूमि के पश्चिम से लेकर दक्षिण तक के भाग पर शासन करते हैं आपके मामा मामावीर शत्रुसंहारक सूरवीर कुंती भोज कुलवर्धक पुरोजित अकेले ही स्नेह आपके प्रति प्रेम और आदर का भाव रखते हैं जरा संधम गतस्वे पुरायो नयाहत पुरषोत्तम विज्ञात ये दुर्मती आत्म वृत जाना ते लोकेम आदत्ते सततमोत चिन्ह चमाक्र किरा तेषु राज बल सबन्विता पौंड्रको वासुदेवे ते जो सौ लोगोके जिसे मैंने पहले मारा नहीं उपेक्षा बस छोड़ दिया है जिसकी बुद्धि बड़ी खोटी है जो विदेश में पुरुषोत्तम समझा जाता है इस जगत में जो अपने आप को पुरुषोत्तम ही कहकर बताया करता है और मोह व सदा मेरे शंख चक्र आदि चिन्हों को धारण करता है बंग पुण्र तथा किरात देश का जो राजा है तथा लोक में वासुदेव के नाम से जिसकी प्रसिद्धि हो रही है वह बलवान राजा पौंडरक भी जरा संध से ही मिला हुआ है चतुर्थ भाग महाराज भोज इंद्र विद्या सखो बलिपान जथ कैशि भ्रताज सा जमदग्न समोभवत महागतम राजा भीष्मी रहा राजन जो पृथ्वी के एक चौथाई भाग के स्वामी है इंद्र के सक हैं बलवान हैं जिन्होंने अस्त्र विद्या के बल से पांडव, पांड्य क्रथ और दे, कैसिक देशों पर विजय पाई है जिनका घाई आकृति दमदग्धनंदन परशुराम के समान सौर्य संपन्न है वे भोजवंशी शत्रुघंता राजा भीष्मक मेरे ससुर होते हुए भी मगधराज जरासंध के भक्त हैं प्रियाणाचरता प्रभु सदा संबंधीन सत भजत न भजन स्मानियसु व्यवस्थित हम।, हम सदा उनका प्रिय कर करते रहते हैं उनके पति प्रति नम्रता दिखाते हैं और उनके सगे संबंधी हैं तो भी वे हम जैसे अपने भक्तों को तो नहीं अपनाते हैं और हमारे शत्रुओं से मिलते जुलते हैं नकुलम सबलम राजन नभ्य जाना तथात्मन पश्चिमान यथोदीप्तम जरासंध मुपस्थित राजन वे अपने बल और कुल की ओर भी ध्यान नहीं देते केवल जरासंध के, के उज्ज्वल यश की ओर देखकर उसके आश्रित गैण उदित्या तथा नष्टा जरासंध सभादेव प्रतीचि प्रभो इसी प्रकार उत्तर दिशा में निवास करने वाले भोज वंशियों के अठारह कुल जरासंध के ही भय से भाग कर पश्चिम दिशा में रहने लगे हैं सूरसेना भद्रकारा बोधा सा पटचरा सुस्थला सु कुटाश्च कुलिंदा कुकुत सालवायना च राज सोदार चल सह चा सो दक्षिणा चा चाला पूर्वाकुंती कौशला तथोत्तराशा पितज्य भयाजिता मस्या दक्षिणाम विषम सान भद्रकार बोध साल्वप्टचर सुस्थल सुकट फुरिंद कुंती तथा सालविया सालवायन आदि राजा भी अपने भाइयों तथा सेवकों के साथ दक्षिण दिशा में भाग गए हैं जो लोग दक्षिण उचाल एवं पूर्वी कुंती प्रदेश में रहते थे वे सभी क्षत्रिय तथा कौशल मत्स्य संन्यस्तपाद आदि राजपूत भी जरासंध के भय से पीड़ित हो उत्तर दिशा को छोड़कर दक्षिण दिशा का ही आश्रय दे चुके हैं तथा सर्व सर्वपंचाला जरासंध अभियात्यज्य विद्रुता सर्वतो दिशम उसी प्रकार समस्त पांचाल देशी छत्रीय जरासंध के भय से दुखी हो अपना राज्य छोड़कर चारों दिशाओं में भाग गए हैं क्यचि कथ कालस्य कंसो निर्मत यादवान्हद्रथ सुव्या उपागछ व्यता मति कुछ समय पहले की बात है व्यर्थ बुद्धि वाले कंस ने समस्त यादवों को कुचलकर जरासंध की दो पुत्रियों के साथ विवाह किया अस्ते प्राप्त सहदे बले नाथी अति अतिवापनयो महान उनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति वे दोनों अभिलाए सहदेव की छोटी बहनें थी निस्सार बुद्धि वाला कंस जरासंध के ही बल थे अपने जाति भाइयों को अपमानित करके सबका प्रधान बैठा था यह उसका बहुत बड़ा अत्याचार था भोजराजन्य वृद्ध पीड्यम दुरात्म ज्ञाति संभावना उस दुरात्मा से पीड़ित हो भोज राजवंश के बड़े बूढ़े लोगों ने जातिभाजों की रक्षा के लिए हमसे प्रार्थना की दत्वा क्रूराय सुतनुमा कम तदा संकर्षण द्वितीय न ज्ञात कार्य मैं हतौ कंसुना चाप्य तब मैने आहू की पुत्री सुतनुक विवाह अक्रूर से करा दिया और बलराम जी को साथी बनाकर जाति भाइयों का कार्य सिद्ध किया मैंने और बलराम जी ने कंस और सुनामा को मार डाला भय तो समे जरा संधे परंतु जरा संध हो हमसे बदला लेने को उद्यत हो गया राजन उस समय भोज वंश के अठारह कुलों मंत्री पुरोहित आदि ने मिलकर इस प्रकार विचार विमर्श किया अना निघ्न महास्त्रे महास्त्र शत्रुघात भी न हन्यामो वयम तस्र्व यदि हम लोग शत्रुओं का अंत करने वाले बड़े बड़े अस्त्रों द्वारा निरंतर आघात करते रहें तो भी तीन सौ वर्षों में भी उसकी सेना का नाश नहीं कर सकते तस्य का सौ बली न बली नाम बरऊ नामभ्याम हंस डिम्भका वस्त्र निधानावभ क्योंकि बलवानों में श्रेष्ठ हंस और डिम्भक उसके सहायक हैं जो बल में देवताओं के समान है उन दोनों का यह वरदान प्राप्त है कि वे किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जा सकते सहितो इतमे बतही भैया युद्धिर मेरा तो ऐसा विश्वास है कि एक साथ रहने वाले वे दोनों वीर हंस और डिम्बक तथा पराक्रम जरासन ये तीनों मिलकर तीनों लोगों का सामना करने के लिए तथे नहीं केवल अस्माकम् बुद्धमतां नरेश या मेरा नहीं है दूसरे भी जितने भूमिपाल हैं उन सबका यही विचार रहा है अथ हंस खात कचिदासी महा नृपा दशा दरास के साथ सत्रहवीं बार युद्ध हो रहा था उसमें हंस नाम से प्रसिद्ध कोई दूसरा राजा भी लड़ने आया था वह उस युद्ध में बलराम जी के हाथ से मारा गया अतो हंस प्रोक्त अथ के भारत तस्थ्वा डिम्बको राजन यमुना भस्य मज्जत भारत यदि किसी सैनिक ने चिल्लाकर कहा हंस मारा गया राजन उसकी वह बात कान में पड़ते ही डिम्भक अपने भाई को मरा हुआ जान यमुना जिन में कूद पड़ा बिना हंसे न लोके स्न्नाह जीवित मुत्से इतना मतिमास्था डिम्बको निधन गत मैं हंस के बिना इस संसार में जीवित नहीं रह सकता ऐसा निश्चय करके डिंभक ने अपनी जान दे दी तथा तो सोपी तस्याम निम्जत डिंभक की इस प्रकार मृत्यु हुई सुनकर शत्रुनगरी को जीतने वाला हंस भी भाई के शोक से यमुना में ही कूद पड़ा और उसी में डूबकर मर गया तौ तो स राजा जरासंद श्रुवा च निधनम गु पुरम शुंडेर मनसा प्रजहु भरतर्ष भव उन दोनों की मृत्यु हुई सुनकर राजा जरासंद हताश हो गया और उत्साह उत्साहून्य हृदय से अपनी राजधानी को लौट गया तथो वयमअमघ्न तस् प्रतिगते नृपे पुनरानंदिता सर्वे मथुराजा वसा महे शत्रुसुजन इसके इस प्रकार लौट जाने पर हम सब लोग पुनः मथुरा में आनंदपूर्वक रहने लगे यदा तभ्येत पितरम सा वैराजीबोचना कंस भारा रिपम् दुहिता मागधम नृपम चोदयत्य राजेन्द्र यती व्यसन पुनः पतिघ्नमे जहित पुनरिंदम शत्रुधमन राजेंद्र फिर जब पति के शोक से पीड़ित हुई कंथ की कमलोचना भारिया अपने पिता मगध नरे राजा दरासंध के पास जाकर उसे बार बार उकसाने लगी कि मेरे पति के घातक को मार डालो ततो तथोव महाराज तम मंत्र पूर्व मंत्र संस्मरण तो विमसो व्यपयाचान राधि तब हम लोग भी पहले ही हुई गुप्त मंत्रणा के स्मरण करके उदास हो गए महाराज फिर तो हम मथुरा से भाग खड़े हुए पृथक पेद महाराज संक्षिप्य महतिम पलायामो भयादस्यतिवाचित सर्वे स्म प्रतिमाश्र राजन उस समय हमने यही निश्चय किया कि यहाँ की विशाल संपत्ति को पृथक पृथक बांटकर थोड़ी थोड़ी करके पुत्र एवं भाई बंधुओं के साथ शत्रुओं के भय से भाग चले ऐसा विचार करके हम सब ने पश्चिम दिशा की शरण ली कुस कूश, शस्थली पुरी रम्यात नोपशोभिता तथो निवेशों वैम और राजन राजतक पर्वत से सुशोभित रमणीय कुशस्थली में जाकर हम लोग निवास करने लगे तथा दुर्ग संस्कार देवरपे दुरातम स्त्रियोंपीय यम युद्धे योग कि हमने कुशस्थली दुर्ग की ऐसी मरम्मत कराई कि देवताओं के लिए भी उसमें प्रवेश करना कठिन हो गया अब तो उस दुर्ग में रहकर स्त्रियाँ भी युद्ध कर सकती हैं फिर कुल के महारथियों की तो बात ही क्या है वयम हैघ्न निवासाम तम माघम तीर्ण माधवा कुरश वन शत्रुसूदन हम लोग द्वारिका पुरी में सब ओर से निर्भय होकर रहते हैं कुरुश्रेष्ठ गिरिराज रैवतक के दुर्गमता का विचार करके अपने को जरा संध के संकट से पार हुआ मानकर हम सभी मधुवंशियों को बड़ा प्रसन्नता प्राप्त हुई है एवं व्यम जरासंधाद अभित कृतकिल्वाह सामर्थ्यमंत सम्बधा गोमंत समुपास राजन हम जरासंध के अपराधी हैं अतः शक्तिशाली होते हुए भी जिस स्थान से हमारा संबंध था उसे छोड़कर गोमान रैवतक पर्वत के आश्रम में आ गए हैं त्रि योजनायतम धद तिस्क योजनावधि योजनाते सद्वारी क्रम तोरण अष्टावरयिई न्षत्रियुद्ध दुर्म रेबत की दुर्ग की लंबाई तीन योजन की है एक एक योजन पर सेनाओं के तीन तीन दलों की छावनी है प्रत्येक योजन के अंत में सौ सौ द्वार हैं जो सेनाओं से सुरक्षित है वीरों का पराक्रम ही उस गढ़ का प्रधान फाटक है युद्ध में उन्मत्त होकर पराक्रम दिखाने वाले अठारह यादव वंशी छत्रियों से वह दुर्ग सुरक्षित है अष्टाद सहस्राणे भ्रातृणाम संति न कुल आहुकश सतम पुत्रा एक एक हमारे कुल में अठारह भाई हैं आहु के सौ पुत्र हैं जिनमें से एक एक देवताओं के समान पराक्रमी हैं चारेष्ण स भ्रतरा चक्रदेव सात्यकी अहम च रोहणीयच सांब्रद्न एव च रथा सप्त राजन बोधवे ऋतवरमाशना धृष्टे शमीक समितिज कंकशुच कुकुतिश सप्त महारथा पुत्रौ चांदकभोजस् वृद्धो राजा चेदस अपने भाई के साथ चारुदेशन चक्रदेव सात्यकी मैं बलराम जी शाम्ब और प्रद्युम्न ये सात वीर हैं राजन अब मुझसे दूसरों का परिचय सुनिए कृतवर्मा अनाधृष्टि समीक समीतिजय कंक शंकु और कुंती ये सात महारथी हैं। अंधक भोज के दो पुत्र और दो बूढ़े राजा उग्रसेन को भी गिन लेने पर उन महारथियों की संख्या दस हो जाती है वज्र संघननावीरा वीरवंतो महारथा स्मरन तो महार मध्यम देशम विष्णु मध्य व्यवस्थिता ये सभी वीर वज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाले पराक्रमी और महारथी हैं, जो मध्य देश का स्मरण करते हुए विष्णुकु में निवास करते हैं मृतर्द्रुर्झलभ्रोच उद्धवोथ भीथ वसुदेव ग्रसेनौ चे मंत्री पुंगवाह प्रसैन राज जबलो राजुणान शिम्तो मणिजस् बहु वितद्रु झल्ली विदुरथ तथा उग्रसेन ये सात मुख्यमंत्री हैं प्रसेनजीत और सत्राजीत ये दोनों जुड़वे बंधु कुबेरोपम सद्गुणों से सुशोभित हैं उनके पास जो समक नामक मढ़ी है उससे प्रचुर मात्रा में सुवर्ण झरता रहता है सब सम्राट्गुणुक्त सदा भारत सत्तम सत्साजमानम कर्तमर् भारत भरतवंशिरोमड़े आप सदा ही सम्राट के गुणों से युक्त हैं अतः भारत आपको क्षत्रिय समाज में अपने को सम्राट बना लेना चाहिए दुर्योधन सांतनव द्रोण द्रोणाय कृप करणम चुषारम चुक्मीण धनुर्धरम एक ध्रुव श्वेत सैव्यम शकुनिवेतन जि संग्रमे कथम शक्नुत क्रतुम अथ गौरव श्य न दुर्योधन भीष्म द्रोण अस्वस्था कृपाचार्य कर्ण शिष्पालुक्मी धनुर्धर एकलव्य द्रुम श्वेत सैव्य तथा शकुनी इन सब वीरों को संग्राम में जीते बिना आप कैसे वह कर सकते हैं परंतु ये नरश्रेष्ठ आपका गौरव मानकर युद्ध नहीं करेंगे न तो शक्यम जरा संधे जीव माले महाबले राजसूयस्तया वाप तुम ऐसा राजन किंतु राजन मेरी सम्मति यह है कि जब तक महाबली जरासंध जीवित है तब तक आप यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते ते नरुद्धा राजान सर्वे जित्वा गिरिब्रजे कन्दर पर्वतेन्द्र से सिंह ने वहा उसने सब राजाओं को जीतकर गिरिब्रज में इस प्रकार कैद कर रखा है मानो सिंह ने किसी महान पर्वत की गुफा में बड़े बड़े गजराजों को रोक रखा हो स राजा जरासंधो युक्षुसुधिपही महादेव महात्म उपतीम आराध्य तपसौग्रेण निर्जतास्तेन पार्थिवा प्रतियास पालम स गत पार्थिव सत्तम राजा जरासंधने उमा महात्मा महादेव जी की उग्र तपस्या के द्वारा आराधना करके एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त कर ली है इसलिए वे सभी राजा उससे परास्त हो गए हैं वह राजाओं की बलि देकर एक यज्ञ करना चाहता है निर्श्रेष्ठ वह अपनी प्रतिज्ञा प्रायः पूरी कर चुका है स ही निर्जित्य निर्जित्य पार्थिवहान प्रतनागतान पुरमा चकार पुर्रम क्योंकि उसने सेना के साथ आए हुए राजाओं को एक एक करके जीता है और अपनी राजधानी में जलाकर उन्हें कैद करके राजाओं का बहुत बड़ा समुदाय एकत्र कर लिया है वह चय महाराज जरासंध भया तदा मथुरा समरी त्यज गा द्वारवती महाराज उस समय हम भी जरासंध के भय से ही पीड़ित हो मथुरा को छोड़कर द्वारका पुरी में चले गए और अब तक वहीं निवास करते हैं यदि महाराज यज्ञ प्राप्त अभित ये सांभक्षा जरासंध राजन यदि आप इस यज्ञ को पूर्ण रूप से संपन्न करना चाहते हैं तो उस राजाओं को छुड़ाने और जरासंध को मारने का प्रयत्न कीजिए समारंभों न यम अन्यथा नंदन राजसूय से कर्तुमतिमताम मति बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुनंदन ऐसा किए बिना राजस्व यज्ञ का आयोजन पूर्ण रूप से सफल न हो सकेगा जरा जरासंधवधोपाय भरत भरतर्षभ तस्म जिते जित सर्व सकल पार्थिव बलम भरश्रेष्ठ आप जरासंध के वध का उपाय सोचिए उसके जीत लिए जाने पर समस्त भूपालों की सेनाओं पर विजय प्राप्त हो जाएगी इतमती राजम से घते समक्षु स्वयं निश्चित हेतु निष्पाप नरेश मेरा मत तो यही है फिर आप जैसा उचित समझें करें ऐसी दशा में स्वयं हेतु तो और युक्तियों द्वारा कुछ निश्चय करके मुझे बताइए इत श्री महाभारते सभा परमढ़ी राजसुयारम्भ परमढ़ी कृष्ण बाग्य चतुर्दशो अध्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत राष्ट्रीयारम्भ पर्व में श्री कृष्ण बाघ के विषयक चौदहवा अध्याय पूरा हुआ